शहजादी, मैं खुद सब घोड़ों की सवारी कर सकता हूँ। ओह, बहुत खूब, मुझे बहुत मशहूरत हुई। और एक घोड़ सवार शहजादा मुझे क्यों नहीं कहा करना चाहेगा? खैर, आप एक, क्योंकि आप एक आ, आ, शहजादी है ना? इन सब हीरे, जवाहरात, ये महल, तमाम दौलत, इन सब की वारिस आप ही हैं, है ना? आह, मैंने उससे कहा था कि ऐसा ना कहे। नमोहब्बत भरा है इसलिए शहजादी साहिबा मैं निकाह में आपका हाथ मांगता हूं <laughs> बस मेरा हाथ ही तो इसके मायने यह है कि मेरा बाकी जिस्म कुंवारा रहेगा यकीनन क्या शहजादी साहिबा यह वो मुकाम है जहां आपको हां कहना है यह वो मुकाम है जहां आप मेरी परकشش आवाज को कहते सुनोगी नहीं नहीं, नहीं एक मिनट, नहीं। ओ, हेजल, तुम एक बादशाह की बेटी हो। अब ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ? ये याद रखना कितना आसान है? आ, तुम्हारे आगे तुम मेरा दिमाग जवाब दे चुका है। किसी से तो तुम्हें निकाह करना ही होगा। तुमने कितने ही नौजवान दौलतमंद शख्सियतों से मुलाका�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 दिखावटी हैं। मैं किसी ऐसे को चाहूंगी जो आम शख्स हो और ईमानदार हो, जो एक बच्चे की तरह मासूम हो, एक साफ दिल का मालिक और सबसे बढ़कर ये कि वो अपने वजूद से शर्मशार ना हो। मुझे यहां पिंजरे में कैद महसूस होता है आप बाजार। मैं किसी ऐसे को चाहूँगी जो हसमुख और चीज के साथ में रक्� मिस्टर uh, डंकन अगले उम्मीदवार को बुलाओ। चलिए देखते हैं। ओह, uh -oh, मैं आप से माफी चाहूँगा, बादशाह सलामत। बस यही सब थे। शहजादी सभी शाही रईसों से मिल चुकी हैं। क्या? ये कैसे मुमकिन है? खैर, मुझे इस बात की हैरत है, बादशाह सलामत। एक महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है जब से वो उनसे म <laughs> मुझे आपका मजाकी अंदाज़ पसंद है मिस्टर डंकन। ओह मेरी खुश किस्मती है शहजादी साहिबा। आ, क्या आप एक लतीफा सुनना चाहेंगी? मैं एक मजाकिया शख्स हूँ। <laughs> ओह नहीं। चलो पहले असली बात पर आते हैं। अब हम किसे बुलाएं? अगर सभी रईस उम्मीदवार नकार दिए गए हैं तो आ, फिर मुझे लगता है कि हमें ये ज आम शहरियों के लिए खोल देनी चाहिए बादशाह ओ या खुदा अब और क्या होने वाला है ठीक है डंकन तो फिर अब आम शहरी ही होंगे <coughs> सब ध्यान दीजिए अब जब शहजादी ने सब शाही रईसों को नकार दिया है अब सभी शहरियों के लिए यह लाज़मी है कि वो महल में तशरीफ लाएं اور خود کا ہنر پیش کریں اس کی سخت ہدایت ہے کہ صرف تعلیم شدہ اور باساؤر لوگوں کو ہی محل کے فاتک میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی کل ہوگا شوہر کا انتخاب اگلا شہری تشریف لائے کیا تم نے یہ سنا؟ یہ ایک بہت ہی تلسمی پل ہے تصور کرو کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہو جائے گی اگر شہزادی تم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے اپنے دونوں بیٹوں کو میں نے ہی تعلیم دی ہے اور باساؤر بنایا ہے و یقیناً اببہ تعلیم دی یہ آپ نے فرمایا مجھے حساب کتاب کے سب ہی قانون کا علم ہے مجھے موزبانی یاد ہے سب اور میں لیٹن زبان سے ویسے ہی واقف ہوں جیسے دوسری زبانوں سے ہوں میں تو سی بھی سکتا ہوں اور میں حساسی اور خوبصورت ہوں اس کا دھیان رکھنا او یقیناً بنا شک میرے دونوں بیٹے خوبصورت ہیں چلو تمہیں تیار کروں तुम में से एक कल शहजादी का शौहर बनने वाला है मुझे इस बात की खुशी है ओ मुझे चांद पर ले चलो मैंने कहा था कि चांद पर ले चलो तुम अहमक हो पर इसमें भी लुत्फ है <laughs> इधर आओ ओ मेरे खूबसूरत बैठो जाओ और मेरे लिए वो शहजादी ले आओ अब चलो चलें एरि اوہ میرا سوٹ اوہ اس کیلئے میں تمہیں ایک سبق سکھاؤں گا اوہ میرے بھائی کہاں جا رہے ہو کچھ خاص بات ہے کیا خوشی ہے کہ تم نے غور کیا میں یقین ایسا ہی لگ رہا ہوں گا جیسے میں کسی خاص بات کیلئے تیار ہو رہا ہوں نہیں <laughs> میں نے تم سے پوچھا کیونکہ تمہارے بال عجیب لگ رہے ہیں اوہ تم میرا سوٹ خراب کر رہے ہو ہمیں محل جانے میں بہت دیر ہو رہی ہے ओ, ओ, लेकिन महल में क्यों? मुझे बताओगे? जैक, चलो चलें। हम तुम्हारी वजह से इस दिन को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। नहीं, नहीं, नहीं, पहले मुझे बताओ। चलो भी, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या मैं भाई नहीं हूँ? ए, खुदा, हाँ तुम हो। इसीलिए तुम्हें नीचे उतरने की ज़रूरत है और अपने ह चलो चलें रिक अलविदा मेरे बेटों ओ अब्बा मेहरबानी करके मुझे भी जाने दीजिए मेहरबानी कीजिए मेहरबानी किस लिए शहजादी का दिल जीतने के लिए मुझे भी जाने दीजिए मुझे जाने दीजिए यह एक मिसाल है अहमद कहीं के तुम्हें असल में उसका दिल जीतने की जरूरत नहीं है उसे तुम्हारा इंतखाब आप ही तो कहते हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मेरा मतलब है जहनी तौर पर। मेहरबानी करके अब्बा, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, मेरे पांव छोड़ो और जाओ यहां से। तो हैंस, क्या तुम्हारे ख्याल से महल में दाखिल होने पर मुझे सीने का हुनर दिखाना चाहिए? नहीं भाई, वो तो मास्टर कार्ड है। अपन तुम इब्तिदा करो हिसाब किताब के कायदों से तो उसे खुश कर देगा हे hey, सुनो भाइयों अरे वाह ये फल इसी की तो जरूरत थी मुझे ओह मैं देख रहा हूँ कि तुमने सीख लिया है कि अपने लिए खाना कैसे तैयार करना है मेरे भाई तुम्हें बरकत मिले <laughs> <laughs> <laughs> ओह <laughs> तुम कितने मजाकिया हो <laughs> ओह नहीं नहीं ये तो मेरी होने वाली बीवी के लिए है यानी शहजादी के लिए क्या क्या तुम हमारे साथ महल चल रहे हो ओह हाँ यकीनन वहाँ ही तो शहजादी है क्या ये सही नहीं है और तुम उसे ये दोगे एक सड़ा हुआ फल खैर महल में खाली हाथ जाना बहुत ही गुस्ताखी होती है हाँ हाँ सही है एक सड़ा हुआ फल बहुत ही प्यारा तोहफा होगा तुम बहुत ही बढ़िया जा रहे हो अब चलो भी देर हो रही है हमें भाइयों देखो मुझे क्या मिला जरा इसका दिमाग तो देखो एक जूता आखिर तुम इससे करने क्या वाले हो खैर क्या पता क्या हो मुझे इसकी शायद किसी बात के लिए जरूरत पड़े तो हाँ शायद शहजादी को एक फटे पुराने जूते की जरूरत पड़ जाए। क्या हो यदि उसके बिल्कुल नए जूते घूम हो जाएं? क्या तुमने ये सुना? मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो कितना डानिश है। पर ज्यादा देर नहीं। मैं कुछ और ढूंढ लूँगा। हायो! देखो मुझे और क्या मिला? ओह एक बार फ इस गिनौनी चीज को मुझसे दूरी रखो कीचड़ ये तो कीचड़ है तुम्हें क्या हो गया है खैर पता नहीं क्या हो शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है।, है चलो चलते हैं भाई इससे पहले कि कोई हमें इसके साथ देख ले ओ तो ये दौड़ लगानी है ओ भाई अब यह देखो रुको तुम کیا؟ میں تعلیم شدہ ہوں؟ اوہ، تمہاری جوتے کیچڑ سے سنیے، تم جا سکتے ہو، اگلا؟ بہت خوب، اب مجھے بتاؤ، تمہارے خیال سے تم کس سے اس نکاح کے قابل ہو؟ میں مرد اور تم ایک عورت ہو؟ शुक्र है खुदा का कि तुमने ये साफ कर दिया मैं तो जल्दी ही दाढ़ी उगाने की सोच रही थी खैर <laughs> बस इतना ही तो फिर तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है ना ओ पर बिना दौलत के बादशाह का वजूद क्या मेरा मतलब है किसी दिन तुम्हारे वालिद मर जाएंगे है ना क्या इसी वक्त निकल जाओ ओ नहीं अब्बा क्� तुम क्या महसूस करती हो? नहीं, नहीं, क्या? नहीं, क्या ये जरूरी है? हर कोई जो नकारा जाएगा उसे दरिया में फेंका जाएगा। अगला है मोहतरम हैंस हेमिंगवे। बाकी दूसरी हुनरों के साथ वो एक लैटिन की आलिम हैं। फिर बहुत खूब। क्या तुम मेरे लिए लैटिन में एक नज़म सुना सकती हो? मैं यहाँ इन मोहतरम हैंस की तरह कोई लैटिन की आलिम तो नहीं हूँ पर मुझे इल्म है कि ये लैटिन तो बिल्कुल भी नहीं है है ना क्या तुम कोई और जुबान बोल सकते हो ओह कितनी रोमांटिक है पहरेदार अगला नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं क्या फरमाया उसने क्या वो एक नजम थी? शेरशादी साईबा उसने कहा कि उसकी पतलून कीली होने वाली है। इख, इस पाली से फेंक दो। नहीं नहीं नहीं नहीं मेरे बाल मेरा सूट नहीं। आ, मैं उकत आ गई हूँ। क्या मैं घूमने जा सकती हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। और बहुत से उम्मीदवार आने वाले हैं अभी। अगला अगले है मौतरम एरिक हेमिंगवे। वो मौतरम हेंस हेमिंगवे के भाई हैं और वो आली में हिसाब किताब के कायदों के। अ कायदे हिसाब किताब के कायदे हमारे लिए हिसाब किताब रखना बहुत ही अहम होता है। हाँ क्या मैं पहले ही ओक गई हूँ अगला नहीं रुकिए मैं तैयार नहीं सकता पर मैं सी सकता हूँ मुझे सी ने द ये तो एक कत्ल है। ओ बकवास बंद करो। पानी इतना गहरा नहीं कि तुम मर जाओ। ओ रुको अहम <laughs> कहीं के। ओ हाय भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था? जैक, मेरी मदद करो। यहाँ यह क्या हो रहा है? पहरेदारों उन्हें पकड़ लो। ओह, किस्मत करना भाई? मुझे जाना होगा। रुको जैक नहीं। पहरेदारों उन्हें पकड़ लो। पहरेदारों नहीं। तुम कौन हो? ओह हाय, मैं हूँ जैक। आपने इतना खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। इस लिबास को डिजाइन किसने किया है? क्या आप रक्ष करना � यकीनन आह मुझे इतना अलर्ट आ रहा है ये उम्दा है ए खुदा तुम कौन हो इसी बाल मेरे महल से दफा हो जाओ नहीं रुको अब आ, मुझे कुछ कहना है मैंने अपना फैसला कर लिया है मैं इससे निकाह करूंगी अह नहीं नहीं देखो तुम खूबसूरत हो लेकिन मैं यहां शहजादी से मिलने आया हूँ, उन्हीं से शादी कर सकता हूँ, मुझे माफ कर देना। <laughs> हाँ, अपने आसपास देखो, तुम्हारे ख्याल से मैं कौन हूँ? ओह, तो तुम शहजादी हो। मुझे तो शहजादी से मोहब्बत है, तो तुम क्या सोचती हो? <laughs> हाँ, क्या कयास लगाया जाए? हाँ, मुझे इसका फ़ोस होने वाला है। खैर आखिरकार मेरी बेटी ने एक शाहर का इन्तेखाब कर लिया है। क्या तुमने देखा हैंड्स? ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। हम सोचते थे कि वो एक अहमक है, पर वो नहीं है, है ना? शायद वो हमारे लिए अहमक हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर के लिए अहमक हो। हर कोई हमारी तरफ अलग नज भाई इसे ही कहते हैं नजरिया। जैक कभी भी अपने वजूद से शर्माता नहीं था। दरसल वो खुद से प्यार करता था। जिंदगी जीने का यही माकूल तरीका है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, तो हम जीना सीख जाते हैं। चलो पानी से बाहर निकलते हैं। मुझे सर्दी हो रही है।